वंदे गुरुपथ दंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत पिंदन मनोहर वाछा कल्पतरुवश्यपा सिन्धु पतिता नंग पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम मोक वाचा लंग हैतगि यम वंदे परमाधव बिन्दा हुई तुलसीदे वै पिया वैकेश भक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वती जो मुदी संतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदाखो धैर्य सदाभव भविष्य दूहम तेस्प शिव विरछि शरण्यम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरुषते चरण यदपल्लवन खमनी छटाया विस्फुरीत किमें गववधु स्वदर्श पूर्णाग्रसागर सारम से साराधि का श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सदत गाधर शिव सदी गौरभक्तंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदत गाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित भुजौ कनकाद संकीर्तनको कमलाताक्ष विश्वां दिज बरो जुगध वंदे जगत प्रियकुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर दिप मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गमणीयजटा कलाप गौरीभूषी तवाम तो भाग नारायणो नारायण प्रियमन मदापारम वसीपुरपती भजबीशनाथीस वदने लक्ष्मीजस्वी ज्यास्ति हृदय संविहि िंगमहजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरी तमादिदेव पुरुषोपुराणम तमाल वर्ण सुवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम ही भगवतो स्वरूप शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए बद्ध जीव किसी भी तरीका से अपराकित जगत का साथ संबंध नहीं जोड़ सकता इट इज नॉट पॉसिबल संभव नहीं बद्ध जीवों का हिम्मत नहीं है जो अपराखित जगत का साथ संबंध जोड़े संभव नहीं इसीलिए भगवान इस जगत में शब्द ब्रह्मों का रूप में अवतरण किया ठाकुर जी श्रीमद भागवत महापुराण का बारे में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज जी को ये रहस्य सुख खोले साफा बता दिया देखो राजन ये जो श्रीमदभागवत जी महापुराण ये साक्षात कृष्ण एवही कृष्ण छोड़ और कुछ नहीं शब्द ब्रह्मो का रूप लेकर भगवान श्रीमदभागवत जी महापुराण के रूप में स्वयं उपस्थित है जो श्लोक का अवतारणा किया मैंने पहले शुरुआत में इसी में भी इस श्लोक में भी ये बात साफा दिखाया गया इस श्लोक का अंदर भी है तमादिदेव पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुन्द्र सेतुम भजाम भगवत स्वरूपम पहले कृष्ण दे के शुरू किया भागवत दे के शेष किया मतलब शब्द ब्रह्म का रूप पकड़कर भगवान भागवत जी महापुराण का रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित है ऐसे भी हमारा पूर्वजों गुरु ने गुरुवर्गो शास्त्रोकारों ने शास्त्रों का प्रमाण उठाकर लिख दिया प्रवचन में भी बहुत आता है कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिकाल में विशेष करके विशेष हर काल में ही नाम रूप में कृष्ण स्वयं पुजते कलिकाल में नाम रूपी कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार इसका मतलब ये नहीं समझो कि सत्ययुग में तेता युग नाम रूप में कृष्ण नहीं था ना नॉट दैट कलऊ केशव कीर्तनात् कलिकाल में केशव कीर्तन करा सर्व सिद्धि हो इसका मतलब ये मत समझो कि हम सत्य में अगर संकीर्तन कर सिद्ध नहीं होगा नॉट दैट संकीर्तन का जो प्रभाव है भगवान का जो नाम का जो प्रभाव है हर समय हर स्थिति हर देश काल पात्र किसी भी अवस्था किसी भी काल में सतत सिद्ध है तो सत्य युग में संकीर्तन के द्वारा सिद्धि नहीं होगा ये माने ये नहीं ये माने नहीं सत्तर युग में भी सिद्धि होगा संकीर्तन तेता युग में भी है दापर युग में और कलिकाल में तो है ही है क्योंकि तुलसीदास जी सफा उधर लिख दिया पूरा कलिकाल केवल नाम आधारा सुमर सुमर जीव उत्तर पारा नाम छोड़ के है ही नहीं कोई साधन करे तो उसमें भी दोष आ जाएगा कैसे दोष भले जो कुछ भी साधन अपनाओ जो कुछ भी साधन करो उसी में कुछ ना कुछ दोष पर सो हो जाए मंत्र तहश्चिध्यम तंत्र तहश्चिध्यम दोष देश काल समारहता सर्वम निश्चित करोति नाम संकीर्तनम तब भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा सारे तुम्हारा जो मजबूरी है जितना सारे फॉल्ट है जितना सारे दोष है ये सारे मिट जाएगा भगवान का नाम के इतना प्रभाव इतना प्रभाव है कि हम बोल नहीं सकता ये भगवान का नाम भगवान का नाम ये भगवान का नाम लेने का बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना किया ब्रह्मा जी अपने को बेकूफ समझा था मैं कौन हूं कहां से आया इस सब का पुसंग बाद में ठाकुर जी जब उपदेश किए और तपसा करते करते बहुत सारे प्रश्न आए तो वो मंत्र जब करते करते भगवान का नाम तब तो उसका सृष्टि रचना का पावर आया था कम था वो भी ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद था देखो ब्रह्मा जी ने घबराया बोले आपने मेरे को ऐसा सेवा में लगा दिया इस सेवा में तो दिल घबराएगा क्योंकि वो सृष्टि का है सारे लपड़ा है उसमें कौन क्या कर रहा है क्या है पर सृष्टि का झमेला है रजगुनी काम है तो हम कैसे करें ठाकुर जी ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया आशीर्वाद देके ये पूरा वो चतुष्लोकी भागवत का अंतिम में जो ब्रह्मा जी का प्रार्थना है वहां लिखा हुआ है तुम ये हमारा ये जो आदेश है वो जो हम जो चतुश्लोकी भागवत का प्रवचन दिया ठाकुर जी ब्रह्मा जी को और बोले एतत् मतम समातिष्ठ परमी समाधिना ये मत हमारा जो सिद्धांत तो है जो विचार है भवान कल्प विकल्प न विमिर कहिर्चित तुम्हारा घबराने का कोई बात नहीं ये मेरा आशीर्वाद रहा मैं ये खुल्ला हम खुल्ला एकदम आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा दिल ने घबराने वाला कोई बात नहीं क्यों जब भी तुम रजगुन का काम है सृष्टि का काम तो रजगुन का है ही है लेकिन इसमें भी तुम्हारा कोई समस्या होगा नहीं भगवान कल्प विकल्प सु नव विमरजित कह चित तुम्हारा जो मोह है जिसमें अज्ञान आ जाता है ये नहीं आने वाला मेरा आशीर्वाद रहा बस खूब करो तुम्हारा मुंह प्राप्त होना संभव नहीं मैं आशीर्वाद कर दिया ठाकुर जी भागवत जी महापुराण के रूप में हमारा सामने उतरे वो भाग्य की बात है जन्मांतर भवित पुण्य जन्मांतर में बहु बहु जन्म सत बहुत सुकृति भक्तिन्मुखी सुकृति भोगोनमुख भोगोनमुखी सुकृति नहीं है भोगोन्मुखी भोगोन्मुखी जो सुकृति है आपको भोग देके छोड़ देगा पैसा आदि दे, दे देगा काला पैसा सादा पैसा देके छोड़ देगा मर अब तू मर काला पैसा का तो हजम नहीं होगा इसलिए संत महात्मा कोई कुछ दे तो पहले प्रश्न कौन दिया है कोई कोई फल दिया कुछ दिया बोले ले ले जा हम लेगा ले नहीं बोले महाराज कौन दिया पहले वो बोले ये दिया उसका कमाई कैसा है उसका कमाई व्हाइट है शुक्ल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कोई सुना ही नहीं ये सब चर्चा होता ही नहीं मठ मंदिर है इसलिए कि इसमें भक्ति विनोद का विचार करो कि खाओ पियो जी ऐसा नहीं भक्त विनोद जी ने ये बात कर प्रेशर दिया स्पेशल पॉइंट भक्त विनोद ठाकुर जी ने बताया जे संत महात्मा लोग शुक्ल वृत्ति जो कमाता है गृहस्थी आदमी व कोई वो आएगा उसी पैसा से थोड़ा बहुत भोग लगाओगे वो खाओ हम कुत्ता का माफिक रोटी का टुकड़ा ठाकुर जी का लेने वाला है हम किसी का पैसा का खाने वाला नहीं कोई अगर देगा मोटा रकम ले जाओ महाराज तुम रखो अपना पैसा अपना पास हमारा कोई दरकार नहीं पहला बात तो ये है गौड़ी और सिद्धांत के मुताबिक प्रभुपात भक्त विनोद ठाकुर का विचार के मुताबिक अगर हम भक्ति का रास्ता पे चलना शुरू कर दे तो वेरी शॉर्टली आई कैन रिगेट रिजल्ट हैव ऑक रिजल्ट बहुत जल्दी हमें इतना सुंदर रिजल्ट मिले हमको कि पूछो मत क्योंकि मिलता नहीं किसी को मिलता नहीं वो बोलते माता इतना दिन से भजन कर रहा है पावर नहीं आ रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और लगेगा कैसे दोस्तों तुम्हारा है तुम अपराध कर रहे हो दिन रात कितना अपराध हो रहा है दिन रात अपराध के बारे में ज्ञान ही नहीं अपराध को हटाओ निश्चिद करो भजन को फ्लॉलेस करो उसमें कोई भूल ना रहे गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो आचरण चरित्र स्वभाव को देखो नकली मत करो और गुरु प्रवचन किया हम भी बैठेंगे भक्तिविनो ठाकुर दूध पान करते थे सारा दिन में भोजन बहुत थोड़ा था अब दो तीन बार दूध लेते थे, थे कोई अगर बोले कि भक्ति ठाकुर तीन बार दूध देते थे, थे हम भी दूध पान करेंगे और करके नकली शुरू कर दे गया ये नकली करने का बात नहीं है गुरु वैष्णव का जो गंभीर चित्र है उसमें प्रविष्ट होना मुश्किल है संभव नहीं भक्ति ठाकुर जी ने यह बात पर जोड़ दिए कि आप लोग शुक्ल वृत्ति के द्वारा जो अर्जित उसमें थोड़ा काम करो इस सेवा में ठाकुर जी का लगा दो और तुम्हारा जो कलेक्शन है उसमें अगर रजतम रजतम गुण का स्पर्श है करोड़ों जनों में भजन कर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा सामने जो है तुमको की पाया सब कोई नहीं बोलता है सब बात तुम जो कलेक्शन करके लाते हो उसमें अगर रजतमुख उनका प्रभाव है बीट सियोर नेवर यू कैन डू भजन तुम्हारा भजन नहीं होने वाला सामान्य बात है हम गौड़ी दर्शन विचार करने बैठे है भागवत तो है ही है सामने सिमान चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारा जो छोटा हरिदास छोटा हरिदास की माधवी देवी दासी सारे तीन काउंट करो तो सारे तीन नंबर पे माधवी दी से माधवी देवी दास का नाम आती है विद्या तपस्विनी इतना बड़ा भारी भजन करने वाली जरा सा भी उसका दिल में कोई गलती नहीं है चेतो मार्जन करो यही तो चेतोदन साबुन से क्या मानजन करोगे दिल में तो काला है चेतोदर्पण को मार्जन करो संकीर्तन कर का द्वारा प्रभावशाली गुरु वैष्णव का प्रवोचन के द्वारा अपना हृदय को मानजन करो अब देखोगे कितना सुंदर फल मिलेगा छोटा हरिदास कुछ नहीं किया वे शिव जाके माधुवी देवी दासी जी काश पहुंचे और एक मा एक मान तंडूल अरवा चाल चावल जो है ना अरवा चाल तंडुल लेके आए बत्कृष्ट इतना फाइन मत पूछो और वो चाल को गदाधर पंडित जी ने भोग लगाए भोग लगाने का बाद वो प्रसाद बांटने का समय हो गया उस समय चैतन्य महापू आ गया चैतन्य महापू आने का टाइम नहीं था गदाधर पंडित और क्या है कि नित्यानंद प्रभु बांट के पाएंगे पुसा इतने में गोपरंग महाप्र आ गए बोले क्या कर रहे हो आपस में हमको भी तो दोगे हैं जो है बोले और रुसी करें नहीं, नहीं नहीं नहीं जो है उसी को बंटवारा करो और हम पा लेंगे एक सा पालिया लिया प्रसाद का बाद फिर बोले इतना सुंदर चावल है कहां से लाए बोले माधुवी देवी दासी जो है उधर से मंगाया कौन लेके आया ये चाल मांगने गया कौन बोले छोटा हरिदास ठीक है अब फिर घर में गया गंभीरा मंदिर का अंदर गंभीरा का प्रकृष्ट में गए और गोविंद को बोले गोविंद इधर आ क्या हुआ था प्रभु जी बोले आज से छोटा हरिदास को इधर घुसने नहीं देना थी? क्यों छोटा हरिदास को इधर बिल्कुल घुसने नहीं देना घबरा गया गोविंद हिम्मत नहीं है कि पूछे किस लिए कारण क्या है? ये बात फैल गया चारों छोटा हरिदास को महाप्रभु ने माना कर दिया दरवाजा बंद है उसके लिए भक्त लोग को रो पड़ा ही छोटा हरिदास इतना सुंदर है बड़ा भक्त है सारे आ छोटा हरिदास रोते रोते भोजन बंद कर दिया पानी बंद कर दिया और पड़ा रहा दुख के मारे और भक्त लोग आगे महाप्रभु का सामने पार्थना प्रभु जी छोटा हरिदास का क्या कसूर है मत पूछो हमारा सामने जाओ अपना अपना काम करो एक एक करके भगा दिया बाद में जब सार्वभम भट्टाचार्य जो आदि बड़ा गंभीर व्यक्तित्व अद्वित गोसाए आदि ये सब बुझने के पूछने के लिए आए तो उसके बाद महाप्रभु जी ने बताया कि आप लोग अगर ऐसा प्रार्थना करो तो ऐसा करो हम चले जा रहे आप लोग रहो इधर नहीं नहीं नहीं आप रहो आप नहीं बोलेंगे प्रभु कहे मोर मोन मोर बॉस हमारा मन हमारा बस में नहीं है स्त्री संभासी कामिनी कांचन को भोगने वाला चाहे ओपनली चाहे सिक्रेटली कुछ भी करो इट इज क्लियर टू गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का हृदय इतना साफा है तुम कुछ भी करोगे उसको रिफ्लेक्शन आ जाता है वो समझ जाता है वो ऐसा है उसको बचाने के लिए कोशिश करता है और है तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने छोटा हरिदास को क्षमा नहीं की ये बात को ध्यान से सुनो उसका भागवत सुनोगे भागवत सुनने का पहले जो प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन है प्रस्तुति है ये अगर ना हो ए, तो हम गप गप बोलने के लिए बैठे नहीं कोई कीर्तन करे नाचावे ये सब विशावृत्ति है सारे ऐसा कीर्तन करो मैया लोग नाचना शुरू कर दे ये होता है अलग अलग सोसाइटी में बोलो तुम विषावृत्ति करने के लिए भज बोलो परमपिता के सब श्री महाराज का प्रवोचन बोलो परमपिता बामु को महाराज का बोलो पोहपात का बात बोलो तब तो हम समझे कि तुम्हारा हिम्मत है तुम किस करने किस चीज के लिए आए हो भजन में कमाई नहीं हुआ रोजगार नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तुम्हारा जिंदगी में और तुम आए साधु बनने के लिए खाना पीना चलेगा सम्मान मिलेगा माला मिलेगा बड़ा मुश्किल बात तो पहला बात ये है अगर हम अपना जिंदगी को सही रास्ता पे ना चलाए तो भागवत सुन के भी कोई फायदा नहीं भागवत सुनने सुनने के लिए तो बैठते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या की परीक्षित महाराज जी को सुनाई परीक्षित महाराज जी को सुनाए परीक्षित महाराज, महाराज जी को सुनाए भागवत कथा और वो भागवत कथा आज हमारा सामने अमृत रूप अमृत रूप पकड़कर हमारे सामने उपस्थित भे और अगर सौभाग्य है क्यों बार बार ये बात बोल रहे हैं क्यों बोले कारण यह है पहले पहले जन्म में अगर भक्ति मुखी सुकृति भोगोनमुखी सुकृति आपको भोग राग देके बस समाप्त तो हो जाएगा आपको भोग दे देगा पैसा दे देगा वैभव दे देगा दे, दे, दे, दे, लेकिन लेकिन जो सुकृति है भक्तिमुखी सुकृति वो तो आपको भक्ति भक्ति उन्मुखी सुकृति आपको भक्ति देने के लिए व्यवस्था करते भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के द्वारा आप भजन राज्य में प्रविष्ट हो सको और बहु जन्म हो जाए ये सब सुकृति एकोमुलेटेड अर्थात पूंजीभूत होते होते जब बांपर अवस्था आ जाए तब तो आपका साथ कोई सच्चा संतों का देखा हो जाएगा उसका मुखार से सच्चा प्रवचन सुनने को बोला आउट ऑफ हिस ओन फीलिंग अनुभव के द्वारा उसका भजन के द्वारा जो अनुभव डायरेक्ट अनुभव काल भी बताया था एक छोटा सा किताब महाराज वेदांतो तत्व मंजूरी की वेदांतो वेदांतो सार इतना पतला सा ग्रंथों पढ़ने का बाद वो संतों को पर वेदांतों का पूरा वेदांतों का किपा हो गया कैसे हुआ छोटा सा वेदांतों का एक तो छोटा सा बुकलेट उसको पाठ करने के बाद वेदांतों का पूरा उसका हां वेदांतों का वेदांत तो इच्छा वेदांत तो सौराट वेदांत तो मतलब भगवान स्वयं वेदांतों का इच्छा हुआ इसको किपा कर दे चाहे विद्वान नहीं है कम विद्वान है दे दे इसको तो छोटा सा किताब पर के वेदांतों का किपा वेदांतों का किपा होगा वेदांतों का जो वास्तव अर्थ है टोटल वेदांतों समग्र वेदांतों का चार पाठ जो पाठ करने का बाद व्हाट इज द कंक्लूजन उसमें क्या कंक्लूजन आता है वेदश्च सौरवी रहूजन तमाम वेदांतों पाठ करने का बाद व्हाट इज द कंक्लूजन उसमें क्या निर्णय आएगा ठाकुर जी ने स्वयं बताया कि था वेदोश्य सर्व ही रह सर्ववेद पाठ करने का बाद अगर हमारा स्वरूप दर्शन नहीं हो तो तुम्हारा वेदांत पाठ बेकार हुआ जाओ तुम वेदांत पाठी तुम वेदांती हो जाओ प्रवचन करो खूब पैसा कमाओ जाओ लेकिन वो छोटा सा वो जो संत है उसका पर वेदांत का पूरा कृपा हो गया ऐसे ही श्रीमद भागवत जी महापुराण जी है जो सच्चा श्रोता है जो उसका दिल में गुजारा हुआ है जो जो संतों का वानी हम महाराज ये वेदांत ये भागवत जी महापुराण को आ, अपना दिल में स्थान देंगे ठाकुर जी है स्वयं तो उसका ऊपर कीपा जरूर हो पाएगा नहीं तो हो नहीं पाएगा तो ये सारे जो है श्रीमद भागवत जी महापुराण से भगवत जी महापुराण पढ़ने का बाद अगर भगवत जी महापुराण में ठाकुर जी स्वयं है ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो बेकार हुआ आपका पाठ बेकार हुआ आपका श्रवण बेकार हुआ आत्मसमर्पण के बिना श्रवण पद्धति सही ढंग से हो, हो नहीं पाता इफ देयर इज हंड्रेड परसेंट इंक्लेनेशन स्वर्णागति अगर परफेक्ट है सरंग शरणागति हो जहार तहार प्रार्थना सुने ब्रजन कुमार तुम्हारा सरंग शरणागति नहीं है तो तुम्हारा प्रार्थना ठाकुर जी सुनेंगे नहीं तुम कपट हो इसलिए तुम्हारा बारे में हम भी बोलेंगे ठाकुर जी मानने नहीं वो कपट है कम से कम मनुष्य कपट हो जाए कम कम से कम वानी संतो का वानी जो आदेश दे रहे उसको पालन के लिए हंड्रेड सिंसियर हो जाए एटलीस्ट सिंसियरिटी शुभ विधेयक सिंसियरिटी नहीं है अब से कमजोरी तो है ही है ठीक है रहने दो कमजोरी है तो क्या है कमजोरी तो होगा ही सब तमाम दुनिया का आदमी है कमजोरी है कमजोरी में कोई नुकसान नहीं है लेकिन नुकसान है कपट भाव में नुकसान है लैक ऑफ योर सिंसियरिटी तुम्हारा सिंसियरिटी का अभा तुमको एक बूंद एक बाल बाल आगे नहीं जाने देंगे ग्नेंट कंडीशन स्रोतहीन अवस्था में रह जाओगे जिंदगी भर और पीछे भी जा सकता कि कोई अपराध किया संत महात्मा का निंदा किया संदेह किया पीछे चले जाओ तो हमने प्रवचन का पहले एक उन् बंती करे जो जिस अवस्था में है उस अवस्था को पहले डिटेक्ट कर इन वट पोजिशन यू आर इन तुम खोद अभी किस अवस्था में हो तुम्हारा जो पोजीशन है अब किस अवस्था ये पोजीशन अगर निर्णय नहीं कर पाओगे तो किस तरफ जाओगे तुम्हारा पोजीशन निर्णय होना हम अभी इस पोजीशन में इस सिटी में इस जगह अभी इधर से हम जाना चाहता है कि वृंदावन अब हम निर्णय ले अब इधर है कैसे जाएंगे हम अभी इस शहर में इस मंदिर में इसी अवस्था में है। ठीक है अब हम वृंदावन जाना चाहते तो वृंदावन कैसे जाए तो वृंदावन जाने के लिए यही पोजीशन से कैसे कैसे तरीका से हम जाए सब व्यवस्था हो जाएगा लेकिन अपना पोजीशन को पता ना चले हम कौन पोजीशन पे है तो कुछ तरफ जाओगे नॉर्थ जाओगे ईस्ट जाओगे तो साउथ ईस्ट जाओगे कहां जाओगे पुलिस किस तरफ जाओगे ऐसे एक उदाहरण हमने दिया था एक हेलीकॉप्टर का पूरा एकदम मशीन खराब हो गया और चल नहीं रहा और धीरे धीरे नीचे गिर रहा पूरा और हेलीकॉप्टर से जो क्रू है वो पूरा पैराशूट लेके हेलीकॉप्टर छोड़ दिया बोले उसका उसका साथ मरना क्या है और छोड़ के घूमते घूमते हवा के द्वारा ठाकुर जी का किपा एक दीप एक आयसलैंड में आके गिर गया और हेलीकॉप्टर तो गया पानी में अब उसका बाद उसका हाथ में कुछ नहीं है कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सी जगह पे मैम ये कौन सी जगह है ये द्वीप का नाम क्या है आजूबाजू में कोई कंट्री है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट वेथ साउथ हाउ आई कैन डिटेक्ट जब जहाज चल, चल जहाज चलती है तो उसमें कॉम्पस रहते है प्लेन में भी चार पांच आदमी रहेगा मशीन भी चार पांच एक फेलियर हो जाएगा दूसरा चला देगा तो तीन आदमी और डिरेक्शन शुड भी परफेक्ट एक बाल बाल का भी इधर हो जाए तो जाते एक बाल बाल अगर डिरेक्शन थोड़ा मशीन में उल्टा दिखा दिया तो इधर जाते जाते एक बाल का डिफरेंस लेकिन वो जाएगा कई हजार किलोमीटर तो तुम्हारा एक बाल का डिफरेंस वो अभी वो बाल बाल का डिफरेंस अभी जाके ऐसा ऐसा करके घूमते घूमते इट यू कैन टोटली तो इट कैन टोटली तो डिवियट From the actual destination समझा मेरा बात अभी बाल बाल का difference बाल बाल का difference जो है वो घूमते घूमते घूमते घूमते difference जो है maximum हो जाए और कहा चला जाएगा दूसरा जगह इसलिए गुरु वैष्णवों का साथ सिद्धांतों में आचरण में चरित्रों में स्वभाव में सिद्धांतों में there should not be any difference गुरु जी का साथ सिद्धांतों में विचार में हमारा बाल बाल का भी कोई पार्थक नहीं होना चाहिए स्लाइटेस्ट डिवियेशन कैन अल्टीमेटली थ्रो यू अवे फ्रॉम भजन जरा सा भी पार्थक रहे तो आज नहीं तो कल तुमको फेंक देगा भजन से इसी बात का ही महसूस हुआ मेरा जब हम गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करिए एक क्यों आर ना करियो मुने आशा तो हम समझे कि इसीलिए बोला प्रपात जी का यह बात था स्लाइटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द ट्रैक ऑफ गुरु जी प्रपाद जी का ऐसा ही सिद्धांत है तो पहले अपना जो पोजीशन है इसको समझो और उसका भागवत जी महापुराण सुनने बैठो भागवत जी का जो रस आस्वादन है वो तो हो जाएगा अगर आपका भाव ठीक है आपका स्वर्णांग ठीक है आपका सब ठीक है तो हो जाए अभी शुरुआत होने जा रहा है श्रीमद भागवत जी महापुराण का अठारह श्लोक का जो पहला श्लोक जिस श्लोक को प्रभुपात जी ने बताए कि संबंध अदिव प्रयोजन तत्व तो सब इसमें छुपा हुआ है संबंध और विधि प्रयोजन तत्व छुपा हुआ है सिर्फ इतना ही नहीं ये श्लोक का अंदर पहला श्लोक का अंदर गायत्री मंत्रो का उच्चारण भी हुआ गायत्री मंत्रो जो है गायत्री का मंत्रो गायत्री मत गायत्री मतलब गायत्री का क्या मतलब है इति गायत्री है? गान करने के जो गान गाने से मुक्ति हो जाए त्राण हो जाए त्राण मतलब मायावादी का मापी मुक्ति नहीं है ब्रह्मो ना सेवा प्राप्ति जो गौरीय सिद्धांत तो में मुक्ति का व्याख्या गौरीय समाज जानते हैं बाकी समाज नहीं जानते मुक्ति का मतलब क्या है मुक्ति का मतलब जो स्वरूपेण व्यवस्थिती थी मुक्ति मुक्तिर हित्वा अन्नथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिती थी मुक्ति मुक्तिरहित्वा अन्नथ रूपम मुक्ति मतलब कई किस्म का जो कंसेप्शन है उसको छोड़ो मुक्ति रित्वा अन्नथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित स्वरूप क्या है जीवो का स्वरूप क्या है जीवो का स्वरूप क्या है जीवो का स्वरूप क्या है कि यही स्वरूप है जीवे स्वरूप है किसे नित्य दास स्वरूप है ये स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ तो काम झमेला खत्म ये होना मुश्किल है लेकिन इस हो जाए तो ठीक है जो गायत्री देवी है गायत्री है ब्रह्म गायत्री है ये गायत्री इसका अंदर छुपा हुआ है गायत्री अब सुनो ध्यान से पथ पहला उध्याय का पहला श्लोक श्रीमद भागवत महाप्राण की जय जय भगवान जी की जय जन्मादसो यम्दितराशात सभीग्र सराठ तेने ब्रह्मज आदि कवि मुह्यंति यूर तेजो बारिमीदा यथा विनियमयु युतिसर्ग मृषा धनिया नो सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमह जन्मादस्यन्वयादितर स्वाथेष सभीसराट तेने ब्रह्मकूं यूर योग वारी मृद यथा विनमूति सर्गम मृषा धान्यासेनो सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहिमी सिसिल वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकर भोपाल जी ने कहते हैं ये गायत्री ये जो मंत्र का अर्थ हम दिखाएंगे धीरे धीरे विचार करके पोपा जी कहते हैं कि तमाम दुनिया को आह्वान किया इन्वाइटेशन दिया गया कौन वेदोव्यास वेदोव्यास बड़ा कि पालू नारायण छोड़ के दूसरा कोई है नारायण तो है वेदोभ्यास के रूप में वेदोव्यास जी तमाम जगत को इन्वाइटेशन निमंत्रण नौता दिया सब आ जाओ ऐसा करके सब आओ इतना बड़ा निमंत्रण है कि आज तक सृष्टि का इतिहास में कभी नहीं हुआ सबसे बड़ा निमंत्रण है और निमंत्रण तो हुआ था राष्ट्रीय जोगों में वो पूरा तमाम दुनिया को चौदह भवन को हमारा तो लगता है कि चौदह भवन नहीं तमाम होल कस्मिक यूनिवर्स जो है चौदह भवन तो दूर की बात है एक तो एक ब्रह्मांड का बात हो गया चौदह भवन और तमाम कस्मिक वर्ल्ड सौर जगत जहां तुम्हारा नजर नहीं जा सकता कभी भी तमाम दुनिया को वेदोभ्यास आह्वान करते सब आ जाओ क्यों क्यों कष्ट भोग रहे हो आ जाओ सत्यम परम धीमही परम सत्य वस्तु पहले भी हम बता चुके हैं बहुत बार ये सारे जितना तमाम दुनिया का आदमी है सारे खंड वस्तु में कंसेंट्रेशन करके अपना जिंदगी को खराब कर जीवन को रहे जीवन जिंदगी को गवा रहे खंड खंड वस्तु सबका अटेंशन है खंड खंड वस्तु में अखंड वस्तु में किसी का गहन नहीं ध्यान नहीं है इसका गहन है इसका ध्यान है इस तरफ पे तुम्हारी ध्यान है इस तरफ पे आइसोलेटेड दे आर ऑल आइसोलेटेड सब एक एक वस्तु का बैठे और एक वस्तु जो बोले मतलब खंड वस्तु बीब जो उसका जो अटेंशन है एक तुम्हारा हम तो बोला एक खंड वस्तु लेकिन वो खंड वस्तु में इंफिनिटी भार हो गए एक बद्धजीव हम जो अभी उच्चारण किया एक एक खंडो वस्तु में उसका अटेंशन है वो जो एक खंड वस्तु बोला वो भी ए, डिवाइड होके एकदम लाखों भाग हो गया तुम्हारा अटेंशन एक खंडो वस्तु में हम तो ऐसे फिलोस दार्शनिक रूप से बोला लेकिन ये जो तो तुम्हारा खंडो वस्तु है तुम्हारा माफिक वो खंडो वस्तु भी इंफिनिटी पार्ट हो गए डिवाइड हो गया एक पार्ट चला गया तुम्हारा दोस्त का सामने एक पार्ट चला गया तुम्हारा एडुकेशन में एक पार्ट चला गया मार्केट में एक पार्ट चला गया कहा हजारों भाग हो गया तो इसी मन को लेकर भजन करोगे कैसे इसी बात को तो क्वेश्चन उठाया था ना कृष्ण इसी बात को उठाया था ना मनहा दूर निरिग्रह चलम मन को बस में लाए कंसेंट्रेट करे तो संभव नहीं अब भगवान से कृष्ण ने बोला हा मनहा दूर निरिग्रह चलम असंसयो महावाहो मना दुर्निग्र हम चला लेकिन अभ्यास से न ना तु कंती बैराग्य चौकृत गुरु वैष्णव का सामने आओ भागोमत भागो मत भागो गुरु वैष्णव का सामने आओ गुरु वैष्णव के सामने रहने से धीरे धीरे अभ्यास जो करो आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसु तुम्हारा जिंदगी में सारे जो जो पागलपंथी है सारे चला जाए कंसर्ट देखो तुम चालाकी करते हो तुम कपट हो यू आर ए चीटर तुम किसका साथ धोखाबाजी करना चाहते हो गुरु वैष्णव का साथ धोखाबाजी करे तो तुम करोड़ों गुण धोखा खोद खा जाओगे तुम जानते नहीं हो किसका साथ धोखाबाजी कर रहे हो गुरु का सामने कितना आदमी करता है गुरुजी का आसन ले लेंगे गुरु हमको आचार्य बना के जाओ ये आचार्य बना के जाएंगे गुरु जी, जी तेरे को कुत्ता बना के जाएंगे चार्ज बना के नहीं जाएंगे कुत्ता ही तो हो गया ना गुरुजी का आसन ले लेंगे तो कुत्ता ही है आसन में बैठा देगा गुरुजी का आसन ले लो गुरुजी का सम्मान ले लो गुरुजी का का कहा का क्या प्रॉपर्टी है उसको ले लो पावर सब ले लो बस हो गया गुरुजी बोले ठीक है तेरे क्या तू हमको धोखा देने के लिए आया है ना तेरे क्या ऐसा धोखा दे देगा जन्म जन्म तेरे को घुमाएंगे जा ढूंढ तेरा पागल का जानते नहीं गुरु कौन चीज है एक भी झूठा बोले तो उसका जिंदगी सत्यनाश हो जाए जानते नहीं क्या हो जाएगा परिणाम क्या है तो ये जो सत्यम परम धीम ही परम सत्य वस्तु जो है ये लेकिन अखंड वस्तु है ये परम सत्य वस्तु जिसका ध्यान के बारे में उपदेश दिया गया अभी ये जो वस्तु है ये अखंड वस्तु नो डाउट अखंड वस्तु परम सत्य वस्तु इस पर हमारा, हमारा नजर जाए टेंशन जाए ध्यान जाए तो हो जाए इसी जन्म में मंगल परम मंगल मंगल नहीं परम मंगल हो जाए असत्यम परम धीम ही धीम ही मतलब बहुवचन है आज यदि एक वचन यूज होता तो वैष्णदेव अपना बारे में बोल रहा है सत्यम परम ध्यामो है तो धीमही आओ हम लोग ये परम सत्य वस्तु को ध्यान का अच्छा परम सत्व वस्तु जो है ये जो श्लोक बताया गया पहला श्लोक पे इसका स्वरूप क्या है बोले इसमें छुपा हुआ है स्वरूप लक्षण इसमें छुपा हुआ है जैसे एक छोटे से बीज है ना सृष्टि का रहस्य में ये बात को हम खुलेंगे एक बटवृक्ष है ये बट वृक्ष का जो फल है किसी पाक ने वो फल को खाए खाने का बाद विष्ठा तय की वो विष्ठा किसी मैंने सही जगह पर गिरा वो विष्ठा से एक जो बूंद है वो बीज है वो बीज धीरे धीरे बातास वायु सूर्य का रस्सी हवा सब ओ उसका अनुकूल अनुकूल विधान किया तो धीरे धीरे वो पेड़ किया पौधा पे आ गया और धीरे धीरे वो पौधा चढ़कर बड़ा विक्षो बन गया अब 2000 साल हो गया अढ़ाई साल 5000 साल और वृक्षो वृक्षों का कहां मूल है वृक्षों का कहां मूल है वो ओरिजिन ओरिजिनल कहां है कैसे कैसे पता चले बोटानिकल गार्डन में जाओ गंगा का किनारे पागल बन जाओ कई एकड़ जो मिलेगा अरेब बाप ओरिजिनल जो वो है वो जो मूल है वो कहां है पता नहीं चलेगा क्षेत्र में है नईमी क्षेत्र में एक बट वृक्ष भारतवर्ष में पांच चार पांच जगह है सुंदर तो जैसे एक छोटी सी देखा नहीं जाता उसी बीच से ये बड़ा वृक्ष का इतना बड़ा जो सम्पोसिबिलिटी ये जो वृक्ष का जो पॉसिबिलिटी ये बीज का अंदर छुपे हुए थे ना यू सी इतना बड़ा वृक्ष है पहले कहा देखा कुछ नहीं देखा ये वृक्ष का जो बीज है इसका अंदर छुपा हुआ था तमाम सृष्टि का जो बीज है ये भी सूक्ष्म रूप ऐसा छुपा हुआ था आपको किसी को पता नहीं चला इसमें बहुत रहस्य है बहुत सारे रहस्य जो लोग साइंस पढ़ा है बड़ा बड़ा एडुकेशन किया वो लोगों के सामने बोलने से वो लोग समझता है बाकी आदमी समझेगा नहीं ज्यादा हम बोलते हैं जे क, जे डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाईसी वार्शा है ना यही तो विज्ञान का निर्णय है हाँ डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी को बढ़ाते चलोगे तो वॉल्यूम कम होते चले जो गैसिया स्टेट में है उसको कंप्रेस करके लो टेंपरेचर हाई प्रेशर में वो लिक्विड हो जाएगा गया ना लिक्विड क्लोरीन लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन होता है ये बड़ा बात नहीं ठीक तो है ये लेकिन जब वॉल्यूम कंप्रेस होके होते होते कहा तक जाए अगर हम एक साइंटिफिक बात को बोले किसी का हिम्मत है तो शोवन कर लो अब समझ लो हम बोले देखो जो इफ इफ डेंसिटी टेंस टू इन्फिनिटी डेंसिटी अगर तुम्हारा इन्फिनिटी का ओर चला दो तो वॉल्यूम क्या हो ओ जीरो सब एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो जाए जीरो भी नहीं जीरो बोलने से तो भूल है जीरो एक्जैक्ट नहीं है लेकिन इन्फिनाइटी स्मॉल होगा ना वॉल्यूम हमने कम डेंसिटी इन्फिनिटी का ओर चला दिया और उसका डेंसिटी इंफिनिटी का हो डेंसिटी इतना बढ़ गया तो वॉल्यूम कंप्रेस होते होते होते हम बोला ये जो कस्मिक वर्ल्ड इसको एक बूंद एक डॉट्स टॉक, इसमें आ जाएगा पूरा पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है उसको अगर कंप्रेस का डेंसिटी करते करते एक पॉइंट में ला देंगे हम बोले कैसे संभव है हमारा संभव है विज्ञान का विचार से संभव है आप वो डॉट्स जो है उसको अगर एक्सपेंशन करें फिर सृष्टि आ जाएगा है ना है, ऐसे ही समझो तो जन्मादसो यो मतलब जो शब्द है ये शब्द जो है ये शब्दों जो है ये वेदांतो का शब्द है भागवत में भी पहले ये जन्मादस्यो इसमें शुरू किया लेकिन वेदांतो का जो चार चार पाठ है चार खंड है इसमें भी पहला जो पहला खंड है पहला खंड का पहला चैप्टर का पहला श्लोक है वेदांत तो में जन्मादशो य तो बस कुछ नहीं माने कुछ नहीं वेदांत तो ऐसा है एक एक छोटे छोटे श्लोक एक एक छोटे छोटे शब्दों का अंदर तमाम अर्थों को अनुभव को अंदर कर दिया तमाम इशारा है तो कहीं छोटा तो आज जन्मादस्तो कौन समझेगा क्या समझेगा अरे अरे खुल्ला बताओ तो क्या है इसका माने बोले बताएगा जो टिप्पणी करे वो बताएगा और टिप्पणी जो है उसका अंदर माने आएगा समझ में नहीं आएगा किसी को शास्त्र शास्त्रोजनित्वात् माने क्या हुआ अरे मुश्किल है बोलो ना वेदांतों का स्वरूप जो है इतना गंभीर है इसीलिए कृपा करके वेदोव्यास जी सोचे कि वेद वेदांत ये तो अमाम तमाम आदमी को समझ में नहीं आएगा ऐसा करे कि भागवत जी महापुराण का उदय हो गया वेदो जी भगवान ठाकुर जी का कृपा से स्वयं प्रकट हो गया और जन्मादश्य तो ये वेदांतों का श्लोक जो है इसमें भी आया जन्मादश्य उसके बाद का जो अर्थ है हम बाद में बताएंगे जन्मादस्यो य मतलब जन्मो आदि असो असो मतलब कशो ये तो बोले जन्म जन्मो आदि असो असो मतलब विश्वस जन्मादश्य जन्मो आदि असो यतो जिसके द्वारा अनमय अनमय अनमयादोरा स्वाथे हो सभिज सराटो डायरेक्टली और इन डायरेक्टली अन्याय व्यतिरिकाभ्याम जत्सात सर्वोत्त सर्वदा चतुर्श्लोकी में आता था अन्यय व्यतिरिकाभ्याम जत्सात सर्वोत्त सर्वदा जहां कहां भी जाओ किसी वस्तु को देखो किसी भी चिंता करो सारे वस्तु में भगवान का सत्ता है एक ऐसा भी पार्टिकल नहीं है दुनिया का धूलकन जिसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है एक मिसाल दे दे तो अच्छा लगे पानी का डब्बा लाया और पानी का अंदर हमने क्या राम रस डाल दिया डाल के राम रस को घोल दिया ये उदाहरण है जगबल को जगगवल को ऋषि का नाम सुना याज्ञवल ऋषि जी ने दो लड़का को ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए भेजा गुरुगृह में ये तो पिता है भेजा दूसरा ऋषि का पास और ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के बाद वो दो लड़का वापस आया घर और पिताजी को दंडवत किए और पिताजी दंडवत आशीर्वाद करके बैठाया और बड़े लड़का छोटे लड़का बड़े लड़का को जरे ब्रह्म विद्या प्राप्त करके प्राप्त करके आया है कुछ समझ में आया ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म वस्तु क्या है हा हा खुद समझ में आया गुरुजी समझाया और थोड़ा बोल तो थो। आ बड़ा लेक्चर देना शुरू कर ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा था जागवल को से एक फटकार दिया चुप हो जा बंद कर बग पिताजी का एकदम फटका दिया क्या हुआ क्या गलती हो गया तू ब्रह्म विद्या क्या है बूंद भी समझा नहीं पागल है तू ब्रह्म विद्या क्या है तू समझा नहीं बैठ जा चुपचाप छोटे को पूछा बेटा तू क्या समझा ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म वस्तु और छोटे लड़का पिताजी का चरण पे देखा और माथा ने कर दिया। पिताजी का चरण में देखा आंखें बड़ा बड़ा किया पिता हाथ जोड़ा फिर माथा ने कर दी दो चार बार ऐसे किया पिताजी आशीर्वाद करके बोला हाँ बेटा तू समझा ब्रह्म वस्तु क्या है ब्रह्म वस्तु ऐसा वस्तु है जो अनुभव में उतारे तो यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग यू स्पीचलेस हो जाओगे बाक सुन न हो जाओगे ब्रह्म वस्तु ऐसा है तेरा ही समझ में आया ब्रह्म वस्तु क्या है ब्रह्म वस्तु क्या है तेरा ही समझ में आया फिर पिताजी ने जग बोलकर उन्हें एक काम कर एक पात्र में थोड़ा पानी ले किया पानी लेकर आया उसमें थोड़ा शक्कर जो है वो जो उसमें लगा दिया घोल दिया और बड़े लड़का जो जो बड़ा लेक्चर दे रहा थे, था शक्कर घोला बोला घोल दिया, कहा गया शक्कर ला हम कहा से लाए शक्कर तो पानी में घोल गया इसका अंदाज लाना संभव नहीं लाना संभव नहीं तो कहा गया हमारा साइंटिस्ट लोग बोलता है नून इस, इस राम रस यार शक्कर कुछ भी हो पानी में घोल दो तो वो कहां जाता है बोले इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसमें घुस जाता है सब अंदर अंदर चला गया हवा लाना संभव नहीं तो जगबकर जी ने बोला तो समझ, ब्रह्म वस्तु ऐसा ही है जैसे ये शक्कर को घोल दिया या रामरस को घोल दिया सारे एकदम अंदर में चला गया दिखाई नहीं पड़ता ऐसे ब्रह्म वस्तु जो है तमाम दुनिया में व्यापक रूप सार वस्तु में अनुप्रविष्ट प्रविष्ट अनुप्रविष्ट ईशु चतुशलो की भागवत में हम व्याख्या करेंगे सारी तमाम वस्तुओं में प्रविष्ट होकर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहां ब्रह्म ब्रह्म नहीं है इसीलिए प्रहलाद महाराज जी को जब पूछा गया एक बड़ा बड़ा बात कहता लंबा चौड़ा भाषण चुप कहां तेरा कहा तेरा भगवान है देखा भगवान कहां है प्रहलाद महाराज जी टेंशन फ्री ही वॉज द स्मार्टेस्ट यंग मैन इतना स्मार्ट है स्मार्टनेस का हम व्याख्या करते यंग लड़का लड़की जो शर्म के मारे भाग जाते <laughs> तुम स्मार्ट हो ना स्मार्ट प्रहलाद महाराज है स्मार्ट है एक संत महात्मा जो दुनिया से किसी से डरता नहीं वही तो स्मार्ट और तुम जो स्मार्टनेस दिखाते तो हो कपटी तुम दिखाते हो बार एक्सपोज करते हो अंदर में तुम्हारा डर है तो स्मार्टनेस नहीं स्मार्टनेस में स्टेटनेस तुम्हारा अंतर और बाहर अगर समान हो जाए दुनिया का किसी वस्तु को डरो नहीं भगवान से प्यार रखो तब तो तुम स्मार्ट बनोगे ना तो दुनिया में कभी तुम स्मार्ट नहीं बनोगे बिच्छू बनकर रह जाओगे चलाकी करोगे तो प्रहलाद महाराज जी स्मार्टली बोला पिताजी को हर वस्तु में भगवान है हा हर वस्तु में भगवान है हर वस्तु में है हर वस्तु में भगवान है एक खम्भा में है खंभा में भी है पूरा चुपचाप कोई टेंशन नहीं चुपचाप बोले खम्भा में भी है खंबा में आया अच्छा ठीक है खंभा को एक मक्का लगाया खंभा चूर चूर हो गया और अंदर से निशिंग भगवान निकाल आए हाहा हा, हा, करते नि सत्तम विधा तुम अपना जो नौकर है अपना जो सेवक है इसका जो प्रवचन है हाँ ये खंबा में भी है सत्यम विधा भाषितम अपना जो वृत्त है अपना जो सेवक है जो प्रवचन दिया है, ये खंबा में भी है उसको साबित करने के लिए प्रमाण करने के लिए खंबा से भी भगवान पकौड़े तो कहा नगवान हर वस्तु में है दिखाई नहीं पड़ता <coughs> तो यहां जन्म <coughs> यन्मादसो य तो अन्मयादरा अर्थे सुवराट इसमें अन्नय व्यतिरिक्त अन्नय और व्यतिरिक रूप से ठाकुर जी सृष्टि का बारे में जो विषय है जन्म आदि अश्व सृष्टि विश्वस्व जिनके द्वारा है अन्वयाद इतोरा स्वार्थे सुज्ञ स्वराट जो तमाम दुनिया में स्वाभिजो जो अपना ज्ञान में ही स्वतः संपूर्ण है किसी को ज्ञान देने का कोई जरूरत है नहीं स्वराट किसको बोलता है स्वराट मतलब जो किसी का एडवाइस देने के ऊपर डिपेंड कर नहीं करता जिसका ज्ञान है सतत सिद्ध है समझा नहीं मेरा बात स्वराट मतलब जो किसी का हुकूमत पर चलेगा नहीं ही इज नॉट कंट्रोल बाय एनी बॉडी ही कैन डू एनी थिंग ही कैन स्पीक एनी ये है अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है शब्दों का स्वरूप ऐसा है जो पूरा क्लियर नहीं होता स्वरार्थ मतलब वो किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कुछ भी करे लेकिन भागवत में आएगा आगे चलकर अहम भक्त पराधीनों अब बोले अभी बोला सराट है अभी बोलते हम भक्त पराधीन ऐ तो बोल रहा है उल्टा बोल रहा है आप नहीं इसमें कोई उल्टापन नहीं है हम व्याख्या करके दिखा देंगे जो सरा सराट वस्तु है उसका सराटत्व तो। इसका जो ऑलमाइटिप इसका जो सराटत्व तो ये नश नहीं होता ये तो प्रेम कमारे भक्तों का बस में आ जाता है प्रेम कमारे सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पार न पाए सुरेश मन इंद्र सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पर पार न पाए और जिसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा एक माखन का जो विषय है कितना माखन चाहिए गोपाल को बोलो तो लेकिन बुढ़े गोभी का माखन ही चाहिए तुम्हारा माखन नहीं चाहिए एक छोटा सा टुकड़ी माखन के लिए अपने को दे दिया और नाचना शुरू कर दिया सारे नाच तब तुम माखन देगे लड्डू देंगे और नाचना शुरू कर तेरा ही माखन खाए गोपी गोपी हम तेरा ही माखन खाए दूसरे हमारा जगत बहुत चीज दे हम खाए लेगे तो सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे पर पार ना पाए कैसे पार पाए हरि अनंत हरि रूप अनंत इन्फिनिटी हरि अनंत है हरिकार का स्वरूप भी अनंत है कैसे कोई भावे भावना कैसे करे भावना करने जाओ तो भावना करने जाओ तो फिनाइट कंसेप्शन है मैया का कोप में बच्चा है बच्चा अगर बोले मैया को हम देख लेंगे कैसे संभव है बच्चा अब हम मैया का कोप में है अंदर है अभी जन्म नहीं हुआ ऐसे ठाकुर जी का अंतर अंदर अनंत ब्रह्मांड है और बोले ठाकुर जी को हम नॉलेज के द्वारा जान लेंगे अब हम नॉलेज गैदर करेंगे ले लेंगे तो कैसे संभव है तमाम ज्ञान जहां से आता है वो तुम्हारा टुकड़ा ज्ञान यूज करके उसको जान लोगे समझा मेरा बात तमाम ज्ञान का आधार है जो अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत ओ भगवान जो अनंत ज्ञान के आधार है वो तुम्हारा छोटा सा ज्ञान के आधार और भगवान को जान लोगे हैं ऐसा संभव है क्या इसलिए उपनिषद में बोला नायात्मा प्रवचने न लभ्य न मिधाया न बहु न सूतेन जम एव ऐश वृणित ते नभ्य जिसको ठाकुर जी बोलेंगे गए हे तेरे काम हम दिखाएंगे चखाएंगे हम कौन है कैसा है हम कैसा है तेरे को दिखाएंगे तो ठाकुर जी दिखा देंगे और तुम अगर चैलेंजिंग मूड चैलेंजिंग मूड लेकर आगे चलोगे जिंदगी भर अनंत काल चक्कर काटे रहोगे इसी का ही विषय में ब्रह्मा जी ने बोला गायने प्रयास मुदबस् नमंती एवं जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता स्थित स्वतिकताम तनुवांग मनोभीर ये सब बोला आएगा हम व्याख्या करेंगे ब्रह्मा जी ने बहुत परीक्षा करने का अरे ये ठाकुर जी है झूठन खा रहा है ठाकुर जी हो ही नहीं सकता बस उसका परीक्षा लेने के लिए इतना व्यवस्था की लेकिन अंतिम में हार कर रो कर अपना मजबूरी को पेश किया ठाकुर जी के सामने हमको क्षमा करो हम जो कर दिया तो अपराध कर दिया अब तो क्षमा करना है आपको कृपा करो अपराध कर दिया और शरण लिया तो ठाकुर जी को ठाकुर जी के सामने और बोले आज तक हम कान पकड़ा कभी भी ज्ञान का दारा तुमको जानने का कोशिश नहीं करें ज्ञानी प्रयासम उदो पास फेंक देंगे बस भक्ति हम तुम्हारा बच्चा है तो कीपा करो तो ठीक है नहीं तो फेंक दो तो मैया जैसा बच्चा मैया का कुक में बच्चा है इतना मासूम बच्चा मैया अगर उसको फेंक दे तो बच्चा कहां जाए कहां जाए बच्चा बच्चा को पालन पोषण करके बड़ा करे तब ना बड़ा होके अब टोटली totally वो जो मासूम बच्चा मैया को डिपेंडेस है पूरा मां अगर फेंक तो फेंक दे खा पिलाए तो पिलाए खिलाए तो खिलाए सुलाए तो सुलाए बस ऐसा ऐसा खेलते रहता है उसका कोई अपना चिंता नहीं जब तुम्हारा दिन में ये हालत पैदा हो जाए टोटली इफ यू कैन बिकम टेंशन फ्री जो कीर्तन में बोला कोई कीर्तन नहीं करता वास्तव कीर्तन कोई नहीं करता किर्तन कीर्तन का अंदर सारे है कितन का अधन है? है ना कितन का अंदर दुखो दूर गए चिंता ना रोही लो चौधरी का आनंद है आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हो परम सुखी बंगला में सब बंगला जानते हैं थोड़ा बहुत आत्मनिवेदन तुआ पदे करी इसका नाम आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन आत्मनिबंद आत्मनिबेदन कर दिया गुरुचरण में फिर भी मैं टेंशन में हूं वहां जाएगा कौन हमको थोड़ा दूध देगा कौन फल देगा मटवाले देगा कि नहीं रे छोड़ो ये गोली मारो हम तो किसी का भरोसा नहीं करते ठाकुर जी भेज देंगे हैं कहां से लाए ठाकुर जी है ना ठाकुर जी समझेंगे कौन कौन खिलाना क्या चीज नहीं खिलाना वो ठाकुर जी का जुमा है आत्मनिवेदन करते मैं ठाकुर जी का बारे में चिंता कभी पारण करे ग्रंथों का कोई परिक्रमा करे मानस में कुछ भी करे और चिंतन करते रहो अष्टजाम पाठ भी होता है आठ बार करना पड़ता है गुरुवर का आदेश था जो भी है ऐसे तो लायक नहीं हूं मैं परम विवेद केशव को बोला देखो अष्टजाम कीर्तन का लायक बनोगे कब जब हरि कीर्तन में अनर्गल निरलस प्रयास तुम्हारा जिंदगी में प्रकाशित हो जब गुरुवर्ग देखता है इसका अंदर में हर वक्त कभी भी बोलो रात दो बजे बोलो महाराज कुछ कथा सुनाओ और रात दो बजे शुरू कर देगा कभी भी बोलो एक संतो को परीक्षा करके देखना जो कीर्तन में प्रतिष्ठित है रात को दो बजे बोलोगा महाराज कुछ सुनाओ और रात दो बजे शुरू कर देगा उसका कोई कालाकाल नहीं कभी भी बोलो संकीर्तन शुरू कर देगा दो ऐसा संकीर्तन में डूबा हुआ है इसका लिए ही जाम कीर्तन का व्यवस्था है परमजोत केशव महाराज स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन कर दिया बिल्कुल मत करो जम कीर्तन पहले संकीर्तन में तुम्हारा दिल लग जाए फिर ठाकुर जी का स्वरूप पकड़ित हो उसका बाद वृंदावन का लीला आदि चिंता करोगे नॉट नाउ अभी नहीं अभी करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाए इसी बात को मैं पंजाब में बोला था भाटिंडा बोल के आए हल्ला मच गया हमारा पीछे सब चला गया महाराज जी हमारा गुरुजी का खिलाफ बोल रहे हमने तो सच्चाई को पेश कर दिया बस हल्ला मच गया गुरुजी जी हम, हमारा गुरुजी का खिलाफ है हम बोला कुछ भी कर जिंदगी में और इधर आएगा ही नहीं लेकिन यही बात हम बोलेंगे चाहे तो लोग हतवाली लगा तलिया लगा दे और कुछ भी करे हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन सच्चा सुन के रहे कुछ भी करे बृंदा देवी को मां बोलने से मैया बोलने से तेरा गोरिया मठ का भजन कैसे होगा यही हम बताया बस अल्लाह मच गया ग्रुप हो गया पूरा बृंदा देवी को मैया बोलो राधा देवी के मैया बोलो तुम कैसे भजन करोगे राधा गोविंद का लीला शरण करोगे माँ माता पिता का कोई लीला शरण कर इतना कॉमन सेंस नहीं है फुलिश इतना मिनिमम कॉमन सेंस नहीं है इसी बात को लेकर एजुटेशन चल रहा है आज भी चार साल हो गया एजुटेशन चल रहा है कर कुछ भी कर हमारा कोई डर नहीं है हम सच्चा बोलने के लिए बैठे चाहे एक आदमी मिले तो उसका सामने हम सच्चा बोले हिम्मत चाहिए सच्चाई को सच्चा सच्चा सुनने के लिए हिम्मत चाहिए अगर हिम्मत नहीं है तो सच्चा से सच्चा जहां कीर्तन होगा वहां से भागोगे तुम तो यहां जो है यह, यह बात स्पष्ट करे कि जन्मो आदि जिसके द्वारा अन्य व्यतिरिक रूप से हो रहा है तमाम दुनिया आज जो सराट है सराट बुझते है भगवान किसी का ऊपर डिपेंड नहीं है तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे जिसके द्वारा तेने तेने माना जिसके द्वारा तृतीया कारक में तृतीया विभक्ति हुआ तेने जिसके द्वारा ब्रह्म हृदय या आदि कव्य मुझत आजो ये तत्व वस्तु को जो ये तत्व वस्तु को ब्रह्मा ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकटित कर दिया जब भी ब्रह्मा जी का कोई पावर नहीं था ब्रह्मा जी का पहले कोई पावर नहीं था ब्रह्मा जी का हृदय में संतुष्ट होके ठाकुर जी कृपा कर दिया तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कव्य मुझ तत्व वस्तु को दान कर दिया अपना स्वरूप को प्रकट कर दिया धाम को दिखाया देखे मेरा धाम है भाई कुंठ सम गोलोक धाम को जब ही ब्रह्मो संगीता प्रकट हो गया ब्रह्मो संगीता हमारा हाथ में कैसे आए कैसे ब्रह्मो संगीता कैसे आए? ये तो ब्रह्मा जी जो देखा ठाकुर जी कृपा करके धाम दिखाया हमारा धाम जबान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा विज्ञानमस्तु ते तथा हमारा कृपा के द्वारा तू ले। देख लेख मेरा धाम देख ये वृंदावन धाम है वृंदावन का स्वरूप देख ले सब देखा अत ब्रह्मा जी देखने का बाद मजगूल हो गया पागल हो गया फिर वो ब्रह्म संगीता का रचना किया ब्रह्म संगीता ब्रह्मा जी का साक्षात देखा हुआ चीज है जो देखे जो तत्व को अनुभव के उसी को ब्रह्मीता के रूप में उपस्थित कर दिया तो ये जो है ब्रह्मा जी का हृदय में जो तत्व को प्रकाशित कर दिया जिसको भगवान बोलेंगे कि हमारा है अपनाएगा ठाकुर जी जिसको अपनाएगा उसका हृदय में ही तत्व ज्ञान प्रकटित होना संभव है बाकी आम आदमी का लिए संभव है संभव नहीं है और यहां जो है तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कव ये मुझ और सूर सूर्यो बहुवचन है असुर यह शब्द है जिसको पता है सुर शब्द मतलब देवता सुर शब्द कौन मतलब? सुर असुर दो शब्द है ना एक सुर है दूसरा शब्द है असुर, सिनोनिम एंटोनिम आता ना ये सूर है देवता उसका ऑपोजिट असुर इसका व्याख्या क्या है इसका व्याख्या शास्त्र में आता है विष्णु भक्तो इसका व्याख्या है सूर्य असुर कैसे पहचाना जाएगा सूर्य असुर कैसे पहचाना जाएगा बड़े विष्णु भक्तो भवे दैव असुरस्त विपर्जय हो ये श्लोक याद आएगा विष्णु भक्तो भवे दैव असुरस्त विपर्जय अर्थात विष्णु भक्त जो है वही सुर है देवता लोग विष्णु में आस्था रखने वाला विष्णु में विश्वास रखते वाला भक्ति रखने वाला वो देवता है और तद विपर्य विश्वास नहीं है संशय गुरु वैष्णव भगवान असुर है चाहे कैसा भी रूप में रहे जैसा भी रूप में रहे तो असुर थे ही है तो वो तो विष्णु भक्त हवे दो असुर अस्त विपर्जय असुर असुर जो दो शब्दों है इसमें ये जो सूर बताया इसके द्वारा आपका हृदय में ये अर्थ हो बैठेगा कि मारा देवता लोग के बारे में बैठा है लेकिन टीकाकारों ने बताया ना इतना छोटा सा व्याख्या नहीं है मुझंत सूर हो सिर्फ देवता लोगों के बारे में नहीं बताया गया बोली तो सुफी क्या क्या माने होगा बोले ये जो मुझंत सूर्यो इसमें व्याख्या किया गया प्रोपा ने इसको बहुत सारी टिप्पणी दिए चक्रवर्ती पात सीधा बताया इसके द्वारा ये माने रखता है कि ऊपर-ऊपर लोगों में जो नजर में आता है नहीं आता है जितना दिव्य सूरी है दिव्य सूरी मतलब ऋषि मुनि भी आता है इसके अंदर दिव्य सूरी जो ऋग्वेद में ऋग्वेद में वचन आता है ना ऋग्वेद में प्रवचन आता है ना तद विष्णु परम पदम तद परमं पदं सदा सदापी सूर्यो दिव्य बो चौक फार फार कर जो मुनि ऋषियों ने दिव्य सूर्यों ने जिस विष्णुचरण का नित्यो सौंदर्यो को दक्षण दक, दर्शन करते रहते अनुक्षण एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विष्णुचरण का दर्शन जो है वो दिव्य सूरी महात्मा लोग जो भजन किए हुए दिव्य सूरी है जो है हर वगत विष्णुचरण विष्णुचरण जो है विष्णुचरण तद विष्णु परम पदम सदा पी सूर्य सूर्य माने आया अर्थात दिव्यो सूरी वेद में वेद का यह बात है तो दिव्य सूरी दिव्यो सूरीगण बड़ा बड़ा विचार करने वाला बड़ा अनुभव वाला जो पहुंचा हुआ संत महात्मा है ऋषि मणियों ने वो हर वक्त ये किसी भी ऐसा समय नहीं है जो इन इन लोगों का नजर का सामने से विष्णु चरण का सुंदर जो दफा हो गया ऐसा नहीं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप दर्शन मेरा बात समझा नहीं यह जो विष्णु दर्शन क्रिया है ये दर्शन क्रिया में कोई छेद नहीं है अन दर्शन मेरा बात समझा गिरिराज जी में जाओ तुम्हारा इच्छा है तो पल भर चो, घंटा दर्शन करो कोई पर्दा नहीं लगता बाकी मंदिर में जाओ तो पर्दा लग जाए लेकिन गिरिराज बोले हमारा इधर पर्दा नहीं लगेगा चाहे रात दो बजे तो भूख लगा दे कुछ भी करे बिना पर्दा हम रह जाएंगे परा जगतवासी को किफा करने के रात दो बजे तीन बजे आज जगन्नाथ जी तो फिर भी जगन्नाथ जी का रेस्ट्रिक्शन है जगन्नाथ जी फिर है थोड़ा समय के लिए पर्दा तो आता है लेकिन गिरिराज जी का पर्दा तो जिंदगी में आया ही नहीं ऐसा किफा फिर भी दुनिया का आदमी किफा ले नहीं सकता क्योंकि क्षमता नहीं ऐसा तो ये जो दर्शन क्रिया है ये थोड़ा ये पॉइंट को ये विचार को हम साफा करें थोड़ा क्लियर करें कि दर्शन क्रिया दर्शनीय वस्तु ध्यान से सुनो दर्शन का वस्तु क्या है विष्णु चरण ठीक है दर्शन का विष्णु दर्शन का वस्तु विष्णुचरण है दर्शन कौन करे दिव्य सूरी ठीक है अब दर्शन क्रिया दर्शन क्रिया तो एक तो ये तो, तो क्रिया है व्याकरण में तो क्रिया आएगा दर्शन किया पश्चि पश्सी पश्यामी सब आता है ना एक एक लिंगों के अनुसार भाग हो जाएगा तो ये पश्चो जो पश्च माने देखा देखने का जो ये विषय है ये जो दर्शन करने का जो विषय है ये भी नित्य है मेरा बात समझा नहीं जो दर्शन का वस्तु है जो दर्शन करेगा आदर्शन क्रिया तीनों एक लेवल पे है मेरा बात समझ में आया तीनों एक लेवल सेम लेवल कौन दर्शन करे दिव्यो सूरी महात्मा लोग किसका दर्शन करे विष्णु चरण या तो कृष्ण चरण एक ही है दर्शन करे और दर्शन क्रिया नॉन स्टॉप समझा मेरा बात एक प्लेटफॉर्म में है जब तक ये तीनों एक प्लेटफॉर्म में ना जाए तो तुम में कुछ किच लटपट है कुछ गड़बड़ी है तुम्हारा अंदर जब तक तीन क्रिया तीन विषय एक लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पर ना जाए तब तक ये क्रिया में नित्यता अर्थात परपिचुअलिटी हाँ काल जो सेम वो नहीं रहेगा संत महात्मा तो जन्म लेते हैं आविर्भाव होता है उसका और चले जाते हैं लेकिन वो दर्शन क्रिया कभी छेद नहीं होता किसी अवस्था में रहे तो समझ में थोड़ा आया आदि आदि कोवि ब्रह्मा जी को कोवि मतलब आप कोवि का मतलब क्या समझे आप कोवि का मतलब आप समझे जो कविता लिखने वाला हुँ? नहीं कोवि का मतलब एक कविता लिखने वाला तो कोवि तो लिख, है ही है मेटेरियल जगत के ये माने जो कविता लिखते खूब जानते हैं कविता लिखे तो इधर माने इतना छोटा सा माने नहीं है कोवि कोवि भी का मतलब जो भूत भविष्यत वर्तमान को देख सकता है परिणाम वो कोवि है परिणामदर्शी जो महात्मा है जो परिणाम तुम्हारा परिणाम क्या है वो देख सकता है इज योर फ्यूचर ई दे कैन सी दैट्स वाई दे गिव रेस्ट्रिक्शन बिफोर यू डोंट डू दैट डोंट डू दैट हु इज़ गोइंग टू हियर हुई गोइंग टू लिसन आई एम ए फुलसनैलिटी लाइक डॉग आई एम बाकिंग ऑल द टाइम कुत्ता का मां भी भुगते रहते हैं हम कौन सुनने वाला है मेरा बात अगर किसी के का कानों में जाए तो वो हो गया उसी जन्म उसका आखिरी जन्म है तो ये जो ब्रह्मा जी का हृदय में जो कीपा प्रकट कर दिया तत्व तो ज्ञान को और जिसके ऐसा महिमा है कि जिसको जिसका अपार महिमा को कोई भी समझ नहीं पाए मोह प्राप्त हो जाए ठाकुर जी अगर चाहे तो मोह कर देगा तुमको जाने नहीं देंगे ठाकुर जी ऐसा मोह फैला मोह लगा देगा आपका दिल में तो आपको समझ में नहीं आएगा ठाकुर जी ऐसा है ठाकुर जी का दौरा ही होता है ठाकुर जी का इच्छा नहीं कि आप हमसे चले जाओ दूर ऐसा नहीं ठाकुर जी क्या मन ठाकुर जी का माया तुम्हारा अगर कपट भाव है तो माया देवी क्या करे एक पर्दा लगा देगा प्रपा जी कहते हैं एक उदाहरण मिसाल सुंदर बोले महाराज सब बेकार का बात कर रहा है किसी का अनुभव नहीं है मतलब कैसा बोले एक पद्म मधु जानते हो पद्म फूल से जो मधु निकालते सबसे टॉप मोस्ट मधु कभी देखे एक मधु का बूंद इधर दे दे उसका जो स्मेल है पागल कर दे ओरिजिनल पद्म मधु और पद्म मधु को एक शीशे का डब्बा में रखा गया और खुजबू तो जा रहा है चारों और मधुमक्खी भाग्य आ गया और भाग्य आया और क्या किया मधुमक्खी वो जो शीशा है शीशा का वो तो शीशा का अंदर तो है मधु शायद लेकिन मधुमक्खी ऐसा ऐसा कर खाने के लिए आ रहा है घूम रहा है घूम करके लेकिन उसका साथ मधु का कोई कंटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्यों देर इज अन स्क्रीन है न पर्दा है ना एक शीशे का पर्दा है उसका अंदर में मधु है सामने नहीं है वो चेष्टा कर रहा धक्का लगा है कुछ नहीं हो रहा ऐसा दुनिया का हालत ऐसा ही है सब पाठ किया वेदांत तो पाठ किया उपनिषद मैंने हमने महाराज वेद पाठ किया हम कुछ किया उस कुछ भी करो चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी कुछ भी कर दे है हो जाए लेकिन ठाकुर जी का जो कृपा ये नहीं मिले बिना कभी अनुभव में आएगा It is a इट इज द मैटर ऑफ डायरेक्ट फीलिंग भागवत प्रवचन बहुत आदमी करते है किस लेकिन वो सालराम छोके बोले हमारा अनुभव में आए बोल नहीं सकता क्योंकि भागवत जी की कृपा हो ही नहीं चैनल चला दो मुश्किल आस्था चैनल में हमको बार बार वो तुम्हारा उसका गुरु भाई आदि बोला हम बिल्कुल नहीं वो जहां करने दे करने दे हम नहीं करेंगे हम गाली देते हैं हरिकथा में वो सब चैनल में चला तो ये बेकार हरिकथा ऐसा है कि अनुभव के द्वारा सामने आएगा तो उसी अनुभव का बातें अगर सुनते रहोगे तो अनुभव का तुम्हारा भी हृदय में अनुभव आते रहे तो ये जो मुझंत या सूर्यो दिव्य सूरी दिव्य सूरी गण का भी वह प्रपति होता होता नहीं कितना कथा ऋषि मुनि है इतना ज्ञान प्राप्ति होने का बाद भी माया में गिरने का लीला किया किया ना वैशिष्ट्य मुनि मैनुका साथ लटपट हो गया है कितना सारे उदाहरण दे दे ये ये तो एक तो एक बामन एक लीला है बाबन गुस्से महाराज भी ये बात को ऐसे ही व्याख्या करते थे हम भी ऐसे गुरुवार को व्याख्या एक ही है उल्टा व्याख्या नहीं करते तो जो है वैशिष्ट्य मुनि का ऐसा हो गया दूसरा एक मुनि है विश्वामित्र इसका ऐसा हो गया तुम ये देख के बोलोगे हमारा हुआ तो क्या हुआ ऋषि मुनियों का हुआ तो हमारा हुआ तो क्या हुआ शास्त्रकारों ने बताया तुम एक बोका हो फुलश ऋषि मुनियों ने ऐसा लीला करके एक तो माइलस्टोन तुम्हारे सामने फेंक दिया को इसको देखो ये नतीजा है ऐसा मत करो छोटा हरिदास का कहानी हमने बताया एक इज इज काइंड ऑफ माइलस्टोन फॉर मी हमारा लिए एक माइलस्टोन हम ये देख के सावधान रहेंगे माताजी तो माताजी है पिताजी नहीं होगा हमारा सामने आए तो माताजी जी हो भी इसके आगे एक गुत भी बाढ़ने का कोशिश मत करो माताजी माताजी ये मेरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कितना फॉरेनर को हम मारा थप्पड़ बहुत मठ में सब बोला सैम बाबा इज टू हैवी बोला हम भाग इधर से ब्रह्मचारी रसोई कर रहा है उधर देख रहा है बात तेरा क्या काम है फटकार लगा दी जा ऊपर जा जब हरी का तो होगा नीचे आए घूमो फिरो और सबको पतन कराओ ये तुम्हारा काम है ऐसा नियम नहीं तो ये जो विचार है उसमें उसमें लिखा है मुनिनाम ओपी विभ्रमा मुनियों का भी विभ्रम हो जाए भ्रमित हो जाता है मन ऐसा विचार के द्वारा ये मत समझो कि मुनि का कब उल्टा हुआ हमारा हुआ तो क्या हुआ नहीं मुनि ऋषि तो आग जैसा है एक आग जलता हुआ आग में आप मांगों का टुकड़ो दे कुछ भी दे दो अपवित्र चीज दे दो आंख तो आंख ही है उसको जला के उसको एकदम कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारा अंदर में एक बूंद भी कुछ कुछ चले जाए तो तुम पागल हो जाओगे मरोगे बहुत सारे हंगामा होता है भक्तो समाज भी कुलुषित हो गया बहुत मुश्किल तो मुनि ऋषियों का जो मुनि नाम ओपी विभ्रमा इसका मतलब मुनि ऋषियों ने इच्छा करके ये लीला रचाया लीला रचाई जैसे तुम्हारा नजर में आए कि ये मुनि ऋषि इतना पावैसा भी ऐसा हुआ तो हम सावधान क्यों ना हो जाए ऐसा है। ऐसा है तो मुझ सूर्यो जितना दिव्य सूरी है सब मोह प्राप्ति हो याता जिस विषय पर आतेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्रोत्सवर्ग मिशा तिस्ग त्रिस्ग अमृषा मृषा मतलब क्या है झूठा मृषा संस्कृत तब्द है मृषा मतलब झूठा अमृषा मतलब मिथ्या नहीं सच्चा सच्चा है ना अमृषा जिसका जादू ऐसा है जिसके द्वारा असत को भी सत्य प्रतीत कर दे तुम्हारा दिल में है? तभी ना ये संसार टिका हुआ है ये लड़की है इसको ही हम शादी करेंगे आ, ठीक है इसी का चक्कर में पूरा गया माया है ना माया का चक्कर है तो जादू है ये जादू ऐसा है जो सच्चा है सच्चाई को तुम्हारा सामने पेश नहीं करें क्योंकि तुम्हारा मजबूरी है तुम्हारा तो अनुभव नहीं आया ये तुम्हारा मजबूरी ठाकुर जी नहीं जाता ठाकुर जी जाता हा मेरा पास लेकिन अपना ही किए हुए कर्म का फल भोगत रहे तो इसी समय क्या होता है बजती स्वर्ग हमेशा असत्य वस्तु को भी सत्य प्रतीत होता है ये भगवान का इतना जादू टोना है बोले एक दो एक मिसाल दे दो उदाहरण बोल तेजो बारी मृदा यथा विनिमय तेजो मतलब तेज तत्व बारी मतलब पानी तेजो तेजो मतलब तेज तत्व है पंचभूत में आता है ना खिति अपो तेज मरुद मरुद्भ ये तेज तत्व जो है अब बारी तत्व जो है बारी मतलब जल पानी तत्व और मृदा मतलब मिट्टी मिट्टी हां माटी ये मिट्टी मिट्टी जो है ये तीनों तत्वों में हिलमिल आपस में ऐसा हालत पैदा हो जाए कभी कभी आपको दृष्टि में भ्रम आ जाता जैसे एक उदाहरण दे दे मरुभूमि में डिजर्ट जहां मरुभूमि है मरुभूमि में चलते रहो तो देखोगे दूर दूर बहुत पानी है कि सनलाइट जो है वो बहुत तेज सनलाइट है सूरज का रस्सी बालू का ऊपर पड़ के बालू का एडजेसेंट जो बालू का लेयर है वो गर्म होकर उसका जो वायु का लेयर ऊपर उड़ जाता है ऊपर का वायु का लेयर जो है जो डेंसर वो नीचे आ जाता है ऐसा करके उधर वायु का अप एंड डाउन हो रहा है अब दूर से जब देखे तो ऐसा लगे कि वहां पानी है पानी बात से ऐसा, ऐसा हो रहा है पानी है कोई अगर जंतु है वो उसको पानी का प्याज लगा वो दौड़ते रहे तो करोड़ों जन्म में उसको पानी मिलेगा क्या नेवर ऐसा ही तुम्हारा हालत है संसार में इस आनंद है सुख है इस मरुभूमि में संसार नाम का जो डिजर्ट है मरुभमि है इसमें तुम दौड़ लगाते लगाते लगाते लगाते तुम पागल बन जाओगे मौत तुम्हारा जिंदगी में आ जाए फिर भी सुख वास्तव जो सुख है वास्तव जो शांति बोल के जो चीज है तुम्हारा कभी नहीं मिलने वाले एकमात्र अगर संसार में रहते हुए भजन करोगे तो संसार तो तुम्हारा स्पर्श नहीं करे तो तब तो संसार नहीं है तो अलग बात तो तेज बारी मृदा ऐसे जो मित्र तत्व तेज तत्व बालू तत्व क्या है मिट्टी तत्व तो है कोई आदमी जानता नहीं किसी व्यक्ति ने वो जानता है हम जहां था पानी भी पीता नहीं खाता भी न, कुछ नहीं फिर भी उसको जानकारी नहीं था वो एक काम किया शीशे के ग्लास में पानी लाया शीशे का ग्लास में शायद शीशे के ग्लास कोई खाया होगा और वो लोग बुद्धि नहीं है बोला वो धोखे दिया महाराज हम तू तो धोखे दिया है लेकिन ये जो शीशा है वो शीशा मिट्टी तत्व तो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये जो शीशा है मिट्टी तत्व तो तो है मिट्टी तत्व तो तो एक बार खाओ तो जुटा हो जाता तो है उसको फेंकना पर जैसे चाय खाओ उसका जो भांड भांड है फेंको तो तेरा संसार में चलेगा हमारा तो चलेगा नहीं हम तो खाता नहीं प्लेट में फल हम साबुत देना है तो एक आध दे दे हम ले जाएंगे ठाकुर जी को देखे तो जानता नहीं किसी को जानकारी है ना तो कौन बताए बताते भी नहीं है एकादशी का दिन मार्केट का दूध पाउच मिलकर लेके आता है उसका अंदर में कितना पांचिंग है आहा है कुछ वो गया तुम्हारा एकादशी क्यों दूध के बिना नहीं रह सकते हैं गया तो तुम्हारा एकादशी कोई बताएगा फिर गौ माता का जो दूध कारने का टाइम पे अगर सोरसों का तेल अप्लाई करके अगर दोहन किया तो वो भी एकादशी तुम्हारा गया तुमको पता नहीं और घिं भी लगा दिया वो भी चर्बी घी है तो और गया तुम्हारा एकादशी पूरा गया तो एकादशी ऐसा चीज नहीं है सही ढंग से हरिकथा सुनो एकादशी का मतलब आप सोचते हो कि व्रत रखना हरे आप फिर बिना बिना पानी बिना खाना तो व्रत का मतलब ये नहीं व्रत का मतलब ये नहीं है व्रत का, मतलब का मतलब है ठाकुर जी का सामने बैठो गुरु वैष्णव के सामने बैठो बैठ के हरिकथा कीर्तन सुनो सुन के अपना एकादशी को वास्तव एकादशी में बदल लो एकादशी तो पालन किया लेकिन वास्तव तो एकादशी हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए इतना एकादशी क्या फल नहीं मिलता इसलिए नहीं मिलता कि एकादशी सही ढंग से हो नहीं पाता रात्रि जागरण करो तो आपस में उल्टा पलटा बातों में गवा दिया रात जागरण करो मतलब क्या है पूरा रात संकीर्तन करो धीरे धीरे हरी कथा सुनो तब तो रात्रि जागरण हो हम तो रात जागा महाराज सोया नहीं है सोया नहीं तो तुम्हारा सोने से नहीं सोने से क्या रिजल्ट है हमारा क्या आता जाता है ठाकुर जी बोलते हमारा क्या आता है कुछ है संतुष्टि के लिए नहीं हुआ तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा अधाम सेनो सदा निरस्त कुहकम धामना मानी तेज धाम धाम का तलब धाम का जो धाम शब्द है इसके द्वारा तेज इसके द्वारा प्रभाव इसके द्वारा आलक इसके द्वारा सब बहुत कुछ बहुत कुछ माने आता है धाम का धामणा माने धाम के द्वारा सेनो सेनो धाम अपना जो धाम है प्रभाव है प्रतिपत्ति है इतना इसके द्वारा सदा हर वक्त निरस्त कुहकम जो कुहक है कुहक मतलब जादूगरी जादू है ना आपका सामने ठाकुर जी को देखने नहीं देता ठाकरे जी को देखने नहीं देता हरिकथा सुनने नहीं देता मठ में आने नहीं देता साधु संग करने नहीं देता गंगा पानी इतना तक आए मिलनपली तक और किसी को नाने का इच्छा ही नहीं हुआ हरिकथा में हुआ गंगा पानी चल के आए इतना दूर से और किसी का नाने का इच्छा ही नहीं हुआ तो मरो संसार में मरो हम क्या करें तो धामना धामना सैनो सदा निरस्त कुहकम तुम्हारा सामने जो माया का जादू है ये जादू को ठाकुर जी क्या ठाकुर जी क्या करे धामनाथ सेन सदा निरस्त कुहकम अगर तुम सिंसियर हो सदगुरु मिल गया पूरा कीपा हो गया ठाकुर जी का कथा कानून में आया अनुभव आया तो तुम्हारा सामने माया का प्रभाव नहीं चले निरस्त कुहकम कुहक निरस्त हो जाएगा निरस्त मतलब पावरलेस अस्तो फेक फाक के भागे भागेगी माया जी निरस्त कुहक मतलब माया ये तुमको देखने नहीं देता और वो सत्य वस्तु जो है जिनका बारे में ये सब बताया वो परम सत्य वस्तु का बारे में बताया सत्यम परम धीमही सत्यम परम धीमही यही परम सत्य वस्तु को हम लोग ध्यान करें क्यों खंड खंड वस्तु पर ध्यान लगा के बैठे हुए हूं तमाम ये तो हमने <coughs> ये तो हमने बहुत संक्षेप में व्याख्या किया हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं आया ये तो किया दो तीन घंटा अगर व्याख्या करे तो हमारा संतुष्टि नहीं होता क्योंकि ये जो है इसमें ब्रह्मो ये जो गायत्री मंद तो छुपा हुआ है क्योंकि सप्तम परम दी जितना भी गायत्री दि, गायत्री दिया गया ना आपको गायत्री का मंद धीमो ही बोल के पद है है ना धीमो ही बोल के पद है तो धीमो ही बोल के धीमो ही मतलब वो परम वस्तु और गौड़ियामठ का सबसे ऊंचा विचार है जब ये हालत ऐसा हो गया दुनिया का आदमी उल्टा बोलना शुरू कर दिया लेकिन कुछ भी बोले दुनिया गौरिया मठ विचार सबसे ऊपर है इसका ऊपर कोई नहीं आता ओ गायत्री मंत्र का जब जब करे ब्रह्म गायत्री जब करोगे ये ब्रह्म गायत्री जब करते करते क्या देखोगे मंडल सूर्यमंडल मंडल का अंदर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन सुवर्ण वर्ण जे गौरंग महापो ऐसा बैठा ऐसा खड़ा हुआ है वो सुवर्ण वर्णों तेज जो सूर्य का रस्सी का साथ मिल गया दिखाई नहीं पड़ता ठीक से देखो चैतन महा गोल्डन कम्प्लेक्शन सोने का एकदम सूरत का जो रश्मि है सुबह का टाइम में देखो तो मिल जाता है ना सोने जैसा कच्चा सोना जैसा ऐसा है ये इसका बारे में ध्यान करना यह वास्तव ध्यान है और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करो जहाँ हम रहा था पहले ब्रजमंडल में सूर, सूर्य कुंड है राधा कुंड से तीन तीन किलोमीटर चार किलोमीटर तीन किलोमीटर जाना पड़ता है छोटा बन्ना गाँव का नाम है वह सूर्य नारायण भगवान वह राधा रानी का सूर्य पूजा आदि लीला हुआ सूर्य पूजा मधुपान सूर्य पूज खेला मधुपान और सूर्य पूजा खेला जो सूर्य पूजा सूर्य पूजा का जो खेला लीला वहा उसी जगह सूर्य पूजा भगवान श्री कृष्ण पुरोहित बन राधा राध रानी को पूजा कराए और राधा रानी पूजा करने के लिए और सखियों के साथ आई थी बड़ा भारी सुंदर लीला है रस्वोध होगा मध्या लीला लेकिन किसी का प्रवेश अधिकार कैसे हुए प्रवेश का करने का पहले वह एक बोर्ड लगा हुआ है हैं एक ट्रेस परसर्स विल बी जोर जबरदस्ती प्रवेश करने जाओ तो तुम्हारा मामला मामला हो जाएगा मतलब ये मजे का बात है यू आर नॉट एंटाइटल्ड तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस लीला में जाओ पहले पहले ये लड़की ये लड़का ये हो है, फलाना है ये सब भाव से ऊपर उठो चिन्मय भाव आए जिंदगी में चिन्मय भाव आए तब तुम्हारे ये सब सुनने का अधिकार होगा और ये जो आनंद मिले वही तुम्हारा आखिरी जन्म है ठाकुर जी के पास जाओगे नित्यकाल वहां सेवा में लग जाओ लेकिन अभी नहीं होने वाला खूब कथा सुनो और ये जन्मादस्य श्लोक जो है इसका दूसरी किस्म का व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन में करें ये जन्मादश श्लोक का और किस्म का व्याख्या करके हम जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि भगवत अनंत समुद्र जब भगवत कहते रहते तो हम पागल हो जाते कहा से कहा बताए सब लगता है कि ये टेस्ट फुल है ये टेस्टफुल है कहाँ जाए हम तो ये जन्मादश श्लोक का हम सायंकालीन अधिवेशन में जरूर एक दूसरा नया टाइप का व्याख्या करेंगे ठाकुर जी का कृपा हो तो संभव है नहीं तो संभव नहीं है अन्वादस्त यमतरासु सवेगसराट तेने ब्रह्म येदाज आदिवे मोह्य सूरयो तेजो वारी मृदा यथा विनियमो यति सर्ग मृषा धान्या सदा निरस्तुहक सत्यं परम धीमह सत्य परम धीमहि सत्यम परम धीमहि वांछ कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु पतितानंद पावन भो विष्णुभ्योन्न